राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा निर्मित प्रस्तुत है कक्षा 2 के छात्रों के लिए कार्यक्रम मेमने की कहानी भाग 1 आलेख सुधा गुप्ता का है और इसे प्रस्तुत कर रहे हैं अजीत गुप्ता पर ईट और ईट पर गारा छोटा पक्का प्यारा सा बना मकान हमारा आज छोटा बच्चों राम राम हा हा मैं तुम सब रेडियो सुनने वाले बच्चों से ही तो राम राम कर रहा हूं अरे भाई सब साथ-साथ नहीं बोल रहे हूं समझ गया समझ गया मैंने तुम्हें बताया ही नहीं कि मैं कौन हूं कहां रहता हूं और क्या करता हूं तो सुनो बच्चों मेरा नाम है चुनमुन मेमना मेमना जानते हो किसे कहते हैं <laughs> अगर तुम नहीं जानते तो मेरी पहेली बुजो देखो ठीक से सोच कर बताना चार टांग चार टांग रंग काला सफेद चार टांग रंग काला सफेद हरी हरी पत्तियों से भर लूं पेट हरी हरी पत्तियों से भर लूं कारू मैं मैं आया समझ में हां मैं बकरी का बच्चा हूं और बकरी के बच्चे को मेमना कहते हैं <laughs> मेरा नाम है चुनमुन इसीलिए तो लोग मुझे चुनमुन मेमना कहते हैं मैं करोड़ीमल सेठ की हवेली में रहता हूं अरे करोड़ीमल सेठ ने हमें दूध के लिए पाला है ना सेठ हमें बहुत अच्छी तरह रखता है अच्छा अच्छा चारा यानी हरी-हरी पत्तियां हमें खाने को मिलती हैं भाई सेठ जी ने हमें रहने के लिए कच्चा सा घर भी दिया है पहले हम झोपड़ी में रहते थे लेकिन अब हमारे लिए सेठ जी ने एक कमरा बनवा दिया है उसमें हवा के लिए खिड़की है अंदर जाने के लिए दरवाजा है पत्थर की बनी छत है भाई बहुत ही सुंदर और साफ कमरा है भाई सेठ जी का मकान तो बहुत बड़ा है खूब बड़े-बड़े कमरे हैं ऊंची-ऊंची छतें हैं पत्थर की खूब चौड़ी-चौड़ी दीवारें हैं और बड़े-बड़े दरवाजे हैं लोग करोड़ों सेठ के इस मकान को हवेली कहते हैं कुछ लोग उसे सेठ की कोठी भी कहते हैं मेरी मां बता रही थी कि सेठ जी का मकान यानी कोठी 70 80 साल पुरानी है सोचो तो कितना होता है 70 80 70 80 साल पहले की है यह कोठी तब की जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे तुम्हारी मां भी पैदा नहीं हुई थी और तो और तुम्हारी मां की मां यानी तुम्हारी नानी भी पैदा नहीं हुई होगी <laughs> हवेली अभी तक ज्यों की त्यों है कहीं भी टूटी-फूटी नहीं है मेरी मां बता रही थी कि पहले जमाने में सेठ लोग बहुत बड़े-बड़े पक्के और मजबूत मकान बनवाते थे ऊंची-ऊंची दीवारें होती थी जिससे कोई मकान में आसानी से ना घुस सके आजकल बंगले बहुत बड़े-बड़े तो नहीं होते पर होते बहुत खूबसूरत हैं बंगले पर टांग पसार हरि खास पर टांग पसार उनकी हां उनकी उनकी बिल्ली लेटी म्याऊं उनकी बिल्ली लेटी म्याऊं बच्चों मुझे तो ऐसा लग रहा है शेख ने अपनी हवेली के सामने मेरे लिए बंगला बनवा दिया है छोटा सा हवादार कम्रा, उसके आगे हरी दूप का मैदान. वा भाईवा, वा भाईवा, वा भाईवा. इट, इट पर इट, आहाँ, इट, इट पर इट, आहाँ, इट, इट पर इट, और इत पर गारा छोटा पक्का प्यारा सा बना मकान हमारा आओ भीत तुम लोग सोच रहे होगे कि घर मकान कोठी और बंगले की बात करते-करते ये भेड़िया बीच में कहां से आ गया भाई बड़ा खतरनाक जानवर है ये भेड़िया उसके बड़े-बड़े नाखून और पहने दांत होते हैं पता नहीं कब आकर गर्दन दबोच ले मुझे तो बड़ा डर लगता है बच्चों तुम्हें तो मालूम ही होगा कि जानवर जंगल में रहते हैं कहीं किसी झाड़ी में या किसी गुफा में ही उन जानवरों का घर होता है मेरी मां बता रही थी कि बहुत सालों पहले हम लोग जंगल में रहा करते थे लेकिन जब इस भेड़िये ने उधम मचाया तो सीधे-साधे जानवरों का जंगल में रहना मुश्किल हो गया डर के मारे हमने जंगल ही छोड़ दिया और आस-पास के गांवों में आकर बस गए यानी गाँव में ही रहने लगे गाँव के लोग हमें पालने लगे हमारे रहने के लिए जगह भी बना दी वे लोग कहीं बाड़े में कहीं झोपड़ियों में हमें रखने लगे क्योंकि आंधी वर्षा धूप और ठंड से बचने के लिए कोई घर भी तो चाहिए ना अरे भाई तुम सब भी तो घर में रहते हो लोग अलग-अलग तरह के मकान बनाना पसंद करते हैं कोई कोठी में रहता है तो कोई बंगले में कोई महल में तो कोई हवेली में तुम लोगों ने अपने गांव में पुरानी हवेलियां तो देखी ही होंगी देखी है हवेलियां हरि राम की हरि हवेली हरि राम की हरि हवेली कमरे ऊपर कमरा हां कमरे ऊपर कमरा हुक्का बोले हुक्का उसका जमा हुआ है सिक्का उसका जमा हुआ है सिक्का और बच्चों अब मैं चलता हूं मेरी मां मेरा इंतजार कर रही होगी देर हो जाएगी तो उसे फिक्र हो जाएगी और वो मुझे ढूंढने भी निकल पड़ेगी और अगर कहीं वो खूंटे से बंधी होगी तब तो ढूंडे भी नहीं आ सकेगी कल मैं फिर आऊंगा और अपनी मा को बता कर आऊंगा और पता है कल क्या सुनाऊंगा भेडिये की कहानी सुनाऊंगा अच्छा बच्चो राम राम मा, मा।